नमस्कार मित्रों ये जो वीडियो है वो weapon manufacturing के उपर है कि किस तरह से weapon manufacturing इंप्रूव हो सकता है मैं अलग-अलग country -अलग का experience जो है वो रखूँगा तो पहले तो weapon manufacturing अभी आज की दुनिया में most scientifically challenging और complicated task है वो इसलिए कि मानलो कोई country दुनिया में weapon manufacturing नहीं करता है तो किसी को चर しかし、国1つの国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国0国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国0国の国の国の国の तो जो country की military ज्यादा powerful है, strong है वो तीसरे वाले जो weak country है उसको खा जाएगा जैसे अमरीका इराग को निगल गया, अमरीका लिबिया को निगल गया, तो अभी अमरीका weapon manufacturing में सबसे आगे है, मतलब कि अमरीका की सेना, बाकी पूरी दुनिया की सेना में एक nuclear weapons को サイドラインで言うと、それが終わりです。それが終わりです。それが終わりです。それが終わりです。それが終わりです。それが終わりです。それが終わりです。それが終わりです。それが終わりです。 वैसे अमेरिका है वो तो नेटो का नेटो उसके साथ नेटो कंट्रीज भी हैं नेटो कंट्री यानी मेन उसमें आता है ऑस्ट्रेलिया फ्रांस और यूके तो ये तीन कंट्री की मिलिट्री भी अमेरिका के साथ मिला ली जाए तो वो बाकी देशों की मिलिट्री से पांच से सात गुना ज़्यादा पावरफुल है और उसमें एक रशिया की, की मिलिट्री ह� चाइना की मिल्ट्री भी अमरीका के मुकाबले में बहुत ज्यादा मस्बूत नहीं हैं। अब जो weapon manufacturing अमरीका में इतना progress हुआ, उसका पूरा architecture देखें कि किस तरह से हुआ, तो weapon का basic design है, वो अमरीका की government की agency करती है, DR, DO, Defense,、uh, DOD, Department of Defense है वहाँ पे, DOD, और उसकी जो अलग-अल� Owned agency है उसका जो staff होता है वो American government का payroll, government employee ही होता है, government employee के contract पे bound होता है, वो किसी private company में नौकरी नहीं कर सकता, लेकिन वो weapons के design बनाते हैं और design के साथ साथ उसका पूरा A to Z manufacturing process भी बनाते हैं, और कभी-कभी manufacturing process इतना detailed होता है कि वो लिखते हैं कि भाई तुम्हारा employee है वो exactly सुबह 10 से 6 तक काम करेगा, एक employee है वो हफ्त 50 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा या नहीं उसके मान लो 40 रेगुलर घंटे हुए तो ओवरटाइम करेगा तो 10 घंटे से ज़्यादा ओवरटाइम नहीं करेगा इस पर्टिकुलर टास्क के लिए तुम्हारा जो एम्पलाई होगा उसका मिनिमम इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो यूएस सिटिजन होना चाहिए इतने इतने काम के लि� तो वो पूरा specification तयार करती है। specification design में वो private company जैसे Lockheed, Jet बड़ी private company है। उससे वो consultation भी करती है कोई कि वरना specification ऐसे बना दिये कि जो Lockheed के लिए, Jet के लिए, किसी company के लिए possibly नहीं है, नहीं है, meet करना। तो वो rounds of consultation होते हैं, पर weapon का जो design है, वो finally government agency तयार करती है, फिर weapon manufacturing है, वो private company को दिया जाता है, Lockheed, Jet, इस तर बोइंग, ये सब General Electric, General Motors, ये सब private company हैं, पर ये private company किस सेंस में हैं, कि highly corporatized है, corporatized यानि उसका जो मालिक है, और जो employee उसके बहुत ज्यादा gap है, private company हो में दो model है, broadly speaking, एक तो जिसको बोल सकते हैं कि, スマー company じようなものを持っていて、同じのを持っていて、同じようのを持っていて、同じようなものを持っていて、同じようのを持っていて、じようなのを持っていて、同じようなものを持ってのを持っていて、同じようなものを持っていて、同じようなものを持っのを持っていて、同じようなものを持ってのを持ってを持っていて、同じようなものを持ってて、同じようなものを持ものをなものを持っていて、同のを持 product design में product development में उसके जो company के अंदर processes है company का accounts है उसमें हर एक में उसका थोड़ा बहुत involvement होता है और कभी-कभी वो पूरा तीन-चार partner होते हैं उस company के और वो company का sixty seventy eighty percent own करते हैं या तो कम से कम fifty-six fifty percent own करते हैं और बाकी venture capital होता है और दूसरा एक corporatized model होता है जिसमें कि बैंक है, मिच्युअल फंड है, बड़े-बड़े इन्वेस्टर -बड़े है, वो लोग कंपनी का 70, 80, 90 परसेंट इन्वॉल्व करते हैं और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो सीईओ वगैरह है, उनके पास मुश्किल से दो-तीन परसेंट होते हैं पूरी कंपनी का शेयर और एम्प्लॉय के पास जो ऊपर एम्प्लॉय मतलब उनकी तादाद どうしても senior most employee の project は technical、uh, supervision や technical administration はこの時のエ quity は 0.1% です。ここは何が起きているかというと、今はオーナー owned company、オーナー run company、オーナー run company に行くことができて、オーナー run company に行くことができて、オーナー run company に行くことができて、 उसकी efficiency बहुत ज़्यादा होती है। उसमें wastage बहुत कम होता है। उसमें rate at which technical innovations कम वो सबसे ज़्यादा होती है। पर उसकी limitation क्या है। कि वो फिर बहुत बड़ी company नहीं हो सकती। अब 10,000 employee की company वो एक owner उसका 50-60% मालिक हो और वो 10,000 को supervise कर रहा हो वो materially impossible है। मालिक हो सकता है, लेकिन वो दस हजार को सुपरवाइज नहीं कर सकता, वो दस हजार को को टेक्निकली वैल्युएबल गाइडेंस नहीं दे सकता, वो आर्डर दे सकता है, पर मान लो कहीं आर्डर में गलती है और स्टाफ गलती ढूंढ के लाता है, तो वो उससे उसको टेक्निकली इंटेलिजेंट वे में उनको गाइड नहीं कर सकता। तो technically intelligence guidance जिसको बोलते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ order देके कमरे के बाहर निकल गए, यह जो complex goods है, weapons हो या chips हो या even consumer product हो, mobile phone हो या कोई software हो, जितने भी complicated goods है, उसमें order देके बाहर निकल गए, इस तरह का supervision नहीं चलता, उसमें आइट्रेटिव सुपर्विशन होता है कि एक order दिया, junior ने order में गलती निकाल के दी, अब senior में गलती समझने की capability होनी चाहिए, उसको improve करने की capability होनी चाहिए, अब वो senior यदि owner नहीं है, तो एक तरह की irresponsibility built-in है, built-in यानि का ऐसा नहीं कोँगा कि सारे senior irresponsible होते है जो करना है करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पर वो मार्केट रिस्पॉन्सिव नहीं सुन में नहीं होती देखो ये क्वांटिटेटिव मॉडल ऐसा नहीं कहता कि सारे सीनियर हैं वो मार्केट के इरिस्पॉन्सिबल होते हैं लेकिन जो टेक्निकल हेड है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का वो हरेक केस में मार्केट यानी कस्टमर customer or whose requirement, whose thorough product economy may fit better, or market may fit better, who responsiveness, Nikalneki, Unki aptitude nioti, a の o u n k e pas time niota, Atounko inclination niota. Oso te, why product bhota c h a v a n a e r may s k i w a w a y u n dekajaga, who made a company owner dekhegaki by u उसको टेक्निकली काम खत्म करना है, अच्छा काम खत्म करना है, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट है वो मार्केट में गया और दूसरे दिन क्रैश होके टुकड़े-टुकड़े होके वापस आ गया, लेकिन फिर उसका खर्चा इतना होगा कि नहीं कि कंपनी वायबली काम करेगी या नहीं, वो कभी-कभी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं वो हमेशा financial viability को भी साथ में देख के काम करता है तो उसका जो product निकलता है वो बहुत mature होता है financially viable होता है market में viable होता है cost effective होता है तो वो maturity level है वो large corporation में कभी-कभी नहीं देखने मिलती है large corporation में wastage technical wastage, financial wastage हर तरह का थोड़ा बढ़ जाता है और government में वो कॉर्पोरेट के ऊपर गवर्नमेंट सुपरविजन होना चाहिए, वरना तो कॉर्पोरेट एकदम निरंकुशाथी की तरह इधर उधर दौड़ने लगेंगे, वो भी ठीक नहीं है। पर गवर्नमेंट यदि खुद एक-एक चीज बनाना शुरू करे, चिप्स बनाना शुरू करे, फिर पीसीबी बनाना शुरू करे, फिर प्लेन बनाना शुरू करे, वो भ と、Inefficiency 一に、パッドアイキー、と、ハレクマムレメेチェタ、アメリカセ。アメリカ、ジャブ、32 bit CPU、バナータ、トाムシキルセ、ロシア、レンタ、レンタ、ワ、16 bit CPU、バナータ、オブ、アメリカキ、コピー、ジョウスカ、インノータイム、ジョウキ、デザイン、ユニット、ウォト、コチカタ、ニカリニパイア。と、ジャブ、アメリカネ、ジャブ、32 bit level ペポンチギア、トゥ、ロシアネ、16 bit CPU カ、マン、マンファクシャル、ムシキルセ、ウォ、シューカパイ वो technology में इतना पीछे रह गया और उसका main reason क्या था कि उसके सारे employee government employee था ना उसके पास corporate model था ना उसके पास entrepreneurship का model था entrepreneurship model यानि कि जो company का मालिक है वो खुद एक एक चीज में interest ले रहा है तो in general आप weapon manufacturing को देखोगे तो weapon का design है वो government unit करता है वेपन का मैन्युफैक्चरिंग है वो लॉकहेड जेट, बोइंग जैसी, जनरल मोटर्स, जनरल इलेक्ट्रिक जैसी बड़ी कंपनी करती है और फिर जो छोटे पार्ट्स होते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है जो कि अक्सर 70-80 परसेंट ओनर ओन्ड होती है यानी कि वो कंपनी छोटी होती है 3 コーティーパーツバナケディーエキンはコーティーパーツバナケディーエキンはコーティーパーツは r e l i b e オーターエアアアウスキー quality イもニャチオティーキウスはジャズプラウェポネボーバタチャーカンカッターエアウアガララガラガラガラキー company アウトエアアアアビタメン successful model プリドニアメカイヤトエエエキエアフィル theoretically トジッネ model バナナ कोई theoretically ये भी model बना सकता है कि पूरा government हो, जैकि चाइना में है, चाइना में काफी हत्तक सबकुछ government है, वहाँ पे weapon design करने वाला unit भी government का है, weapon manufacturing करने वाला भी government का unit है, सिर्ष पैर पार्ट बनाने के लिए छोटी मोटी private company है, लेकिन चाइना के weapon अमरीका की comparison में काफी inferior है। ウャイナのカフェはアメリカのカフェはカフェはカフェはカフェはカフェはカフェはカフェはカフェはカフェはカフェはカフェはカフェはカフェはカフェはカフェはカフェはカフェはカフェはカフェはカフェはカフェはカフェはカフェはカフェはカフェはカフェはカフェはカフェはカフェはカフェはカフェはカフェはカフェはカフェはカはカフェはカフェはカはカフェはカはカフェアはカフェアはカフェアはカフェアはカフェアはカフェアはカフェアはカフェアはカフェアはカフェアはカフェアはカフェアはカ でも、私は私のアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリカのアメリのアメリカのアメリカのアメリカのアメ もし1つのチップは価格が高いと言われ n いると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると o n れていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われていると言われ s いると言われていると言われていると言われているれていると言われていると言われていると言われていると言われてれると言われていると言われてると言われ तो चिप बनाने वाली कंपनियां हैं वो अब सारी की सारी मेड इन अमेरिका प्राइवेट होगी अब वो चिप बनाने वाली कंपनी है वो एक भी गवर्नमेंट ओन नहीं है अमेरिका के पास शायद एकाद दो कंपनियां होगी जो कि गवर्नमेंट ओन भी है और चिप्स भी बनाती है पर बाकी अधिकतर चिप बनाने वाली फैब बोलते ह चिप बनाने की जो यूनिट होता है उसकी कॉस्ट आती है एक बिलियन डॉलर से लेके तीन बिलियन डॉलर यानी कि पांच हजार करोड़ रुपए से लेके पंद्रह हजार करोड़ रुपया तो उसमें गवर्नमेंट उन्हें हेल्प करती है गवर्नमेंट उन्हें लोन देती है गवर्नमेंट उनको कॉन्ट्रैक्ट देती है कि भाई हम तु チップのファクトリーは guaranteed order です。しかし、チップのファクトリー成しています。ため、g o v e r n m e 200 kg をチップに入れます。200 kg をチップに入れます。200 kg をチップに入れます。200 kg をチップに入れまそのため、200 kg をチップに入れます。そのため、government は何を p r o m もしこのチップは、m i n i m ていると、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このよううに、このように、このように、このように、このよう ठीक से काम किया तो और यदि ठीक से काम नहीं किया तो उसने जो पैसा लगाया वो डूब गया तो इसलिए वो एक-एक चीज पे ध्यान से देखता है कि भई ये काम ठीक हो रहा है या नहीं ये काम ठीक हो रहा है या नहीं तो उसकी जो supervision capability है वो government से ज़्यादा होती है मतलब कि use of sixth sense जिसको बोलते हैं कि creativity use of sixth sense वो जब अ たぶん、いつも、いつも、いつも、いつも、いつも、いつも、いつも、6 cents、いつも、いつも、いつも、いつも、いつも、いつも、いつも、いつも、いつも、いつも、いつも、 その industrial model を考えると、今、私たちは、もう一つのことものことを考えると、もう一つのると、もう一つのことを考えると、もう一つのことを考えもうのことを考えると、もうもう一つのことを考えると、もう一つのことを考えると、のことを考えると、もうのことを考のこう一つのことのこう一つのことをるのこつのことをのことをののををることとうこと तो उसके लिए फिर मैरे दूसरे वीडियो में explain किया है क्योंगी jury system है वो क्या हो ज्यादा effective साबीत होती है judge system में nexus building nexus building यानि कि जो judge है उसके रिष्टेदार वकील को जाके भाई चारा करो वो रिष्टेदार वकील है वो तुमें तुम्हारे सामने जो case है उसमें और courtroom politics जिसको बोलते हैं और वो courtroom politics jury system में खतम होता है और वो courtroom politics जब तक खतम नहीं होता तक एक engineering tendency वाला आदमी है एक engineering aptitude वाला आदमी है वो एक level से ज़्यादा prosper नहीं कर सकता अमीर नहीं बन सकता वो resourceful नहीं बन सकता उसकी company grow नहीं कर पाती 私たちは非常に重要なことです。私は今日は2時間ほど前に出てきました。